बृहस्पति जी बोले हे hey ब्रह्मा आप अत्यंत बुद्धिमान सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वाले में श्रेष्ठ हो प्रभु कृपा करके मेरी वचन सुनो चैत अश्विन माह और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत क्यों किया जाता है हे hey भगवान इस व्रत का क्या फल है किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेव महादेवसूर और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है इसके कर्म से पुत्र चाहने वाले को पुत्र धन चाहने वाले को धन विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चा� व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और काराघर में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है मनुष्य की तमाम अपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपूर्ण संपत्ति या आकडे उपस्थित हो जाती है वंदे और काका वंदे को भी इस व्रत करने से पुत्र पैदा हो जाता है समस्त पापों को दूर करने कौन सा मनुरत है जुस्त नहीं हो सकता जो प्राणी इस अलग मनुष्य की देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह माता पिता से हीन हो जाता है अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग हो जाता है उसके संतान उत्पत्ति नहीं हो वह मूर्त अनेक दुख भोगता है। इस व्रत पूर्ण करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धन्य से राहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है और गुंगा हो जाता है। जो चादुवा स्त्री भूल तेज व्रत को नहीं करती है वो पतिहीन होकर नाना दुखों को भोगती है यदि इस व्रत के करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बाधुओं के सहित नवरात्र की कथा श्रवण करे हे ब्रह्मपति जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान हो करके सुनो। इस प्रकार ब्रह्मन जी का वचन सुनकर के प्राथसपते जी बोले हे ब्रह्मन मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए को मैं सावधान होकर के सुन रहा हूं आपकी की शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो ब्रह्मा जी बोले पिठाल नामक मनोहर नगर में एक आनात एक ब्रह्मन रहता था वह भगवती दुर्गा का भक्त था। इसके सबसे पहली रचना हो ऐसी यर्थार नाम वाले सुमति नाम की एक अंत्यांश सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल पन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और भूमि किया करता था वो उस समय भी नियम से वहां उपस्थित होती एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भक्ति के पूजन में उपस्थित नहीं हुई उस भगवती का पूजन नहीं किया है इस कारण मैं किसी कुष्टि और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपति पिता का यह वचन सुनकर के सुमती को बड़ा दुख हुआ वह पिता से कहने लगी हे पिताजी आप आपकी कन्या हूं मया की कन्या हूं मैं, मैं सब तरह से अधीन आपके अधीन हूं जैसे आपकी इच्छा में मेरा विवाह कर जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार ही मिलता है क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है जैसा अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप कर देता है पिता का अपने कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर के ब्रम्हण और उस, और उसको अधिक क्रोध तब उसने अपनी कन्या का कुश्ती के साथ विवाह कर दिया और अंतयांत कुद्र होकर के पुत्री से कहने लगा जाओ जाओ जल्दी जाओ अपने कर्म का फल भोगो देखे भला भाग्य के भरोसे रह करके क्या करती है इस प्रकार से कहे हुए पिता कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग है जिससे मुझे ऐसा पति मिला इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमती अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से विपत्ति की उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर के फगपति पूर्णा के प्रभाव से प्रगट होकर के सुमति से कहने लगी कि हे ब तुम जो चाहो तो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रतन होने पर मन मांचित फल देटने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन करके। ब्रह्मिनी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ पर देन देनदाची को कृतार्थ करो ऐसा ब्राहमिनी का वचन सुनकर के देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूं और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूं मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके कर उनको सुख का व्रतांत सुनाती हूं सुनो तुम पूर्व जन्म में निशाद धील की स्त्री थी और अतिपति प्रताप थी एक दिन तेरे पति निशाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और भेजाकर जेल खाने में कैद कर दी उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया इस प्रकार नवर उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के तुम्हें मन वांछित वस्तु दे रही हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो तो मांगो सरकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर के ब्रह्मणी बोली अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे मैं आप को प्रणाम करती हूँ प्रवक्तर मेरे पति के कोड को दूर करो देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का कोण अपने पति के कोड दूर करने को अर्पण करो मेरा प्रभाव से तेरा पति कोड से � के बचन सुनकर के वह ब्रह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर के अति कांति युक्त हो गया जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी श्रण हो जाती है वह ब्रह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर के देवी को अति परक्र हे दुर्गे आप दुर्गति को दूर करने वाली तीनों जगत का संताप करने वाली समस्त दुखों को दूर करने वाली रोगी मनुष्य को निवृत्त करने वाली प्रसन्न होने पर मन वंशित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो हे अम्बे मुझ अपराध राहित अवल को मेरे प मैं पृथ्वी पर घूमने लगी आपने ही मेरा इस अपत्ति रूपी समंदर से उधार किया है हे देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ मुझ दीन की रक्षा करो ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्रहस्पति इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की उससे की हुई स्तुति सुनकर के देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मा जी ने से कहने लगी ब्रह्मणी तेरे उद्दालम नाम का अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा ऐसे कह कर देवी उस ब्रह्मणी से फिर भगवती दुर्गा का वचन सुनकर के सुमति बोली कि हे दुर्गे अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए हे दयावती जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे से विस्तार से वर्णन करें इस प्रकार ब्रह्मणी के कहे वचन सुनकर के दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्मणी मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर व्रतरे विधि को बतलाते हूं जिसको चुनने से तमाम पापों से छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है नमास के शुक्ल पक्ष के प्रतिमा से प्रतिपदा से लेकर के नौ दिन तक विधि पूर्वक व्रत करके यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घाट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर के उसको प्रतिदिन जल से सींचे महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बना करके उनको नित्य विधि सहित भोजन और पुष्पों से विधि हूर्वक अर्थ दे विचार के फूल से अर्थ देने से रूप की प्रतिमा होती है और जयफल से कीर्ति होती है अग्रे से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है इस प्रकार फलों से अत्र देकर के यथा विधि हवन करें खाड़ घी गेहूं शहद जौ बेर पत्र तिल नारियल दालक और कदम इनसे हवन करें गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है खीर से चम्बा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है अगले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है कमल से राम, राम... सम्मान और दावों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। घाड़, घी, नारियल, शहद, जाव और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मन वंशित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार को अंत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दशना दे। इस, इस महाव्रत को पहले बताई हुई सिद्ध हो जाते हैं इसमें तनिक भी संशय नहीं है इन नौ दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है इस नवरात्र के व्रत कैसे ही अश्वमेघ यज्ञ का फल इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं इसमें तनिक भी संशय करने से ही अश्मेग यज्ञ का फल मिलता है हे ब्रह्मणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति इस प्रकार ब्रह्मणी को व्रत की विधि और फल बता करके देवी अंतर ध्यान ब्रहस्पति ये दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मान आपने मुझ पर अति की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया हे प्रभु आपके बिना कौन इस आलाव की कुव्रत को पूछा इसलिए तुम धन हो ये भरवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है इस महादेवी के प्रभाव को कम जान सकता है जय दुर्गा माता